सत्यम जवाब देंगे अभी आदि बाप स्वीकार करेंगे और आदि बाप खंडन करेंगे इसलिए सत्यम न दास अर्थाता स्वपद श्रोतरी अन्योन्य विषय आकांक्षा आपने कहा आकांक्षा माने इच्छा इच्छा तो आपका में पद का नहीं है तो पदों के बीच में आकांक्षा के बाद कैसे कह रहे हो इतनी बात को तो हम भी स्वीकार करते हैं ठीक कहा पदों में आकांक्षा इच्छा नहीं हो सकती चेतन का धर्म है आत्मा का गुण है इनके हिसाब से नहीं आत्मा का है न्याय पढ़ रहे हैं अभी। आप नहीं है बुद्धि का धर्म नहीं है ये तो आत्मा का गुण इनकी है इच्छा द्वेश प्रयत्न वगैरह सारी चीजें तो जब इच्छा आत्मा का गुण है तो फिर पद में कहा से आ आपने कहा था इतनी बात हम बिल्कुल स्वीकार करते लेकिन ये पद में आ गए कैसे आ गए भाई कथ क्योंकि पद आपको पहले कान में पड़ा में वहां से मन में आया मन से बुद्धि में गया अर्थ ज्ञान हुई अर्थों पर करने की इच्छा जगी वो जो इच्छा जगी है वो आपने अर्थों में इच्छा आरोपित कर दिया आत्मा में अर्थों को अनुय करने की जो इच्छा जगी है उस इच्छा को निकाप करेंगे अर्थों में आरोप कर देंगे इस पद का उस पुष्प के अर्थ परस्पर अन्वय करने की इच्छा है ऐसे करके अर्थों में अन्वित इच्छा को फिर आरोप करेंगे पद में कर देंगे परंपरे या पद में जो नहीं है उसको वहां मान लिया जाता है वह करें अर्थात वास्तव में सबसे पहले अर्थों में ही आकांक्षा अच्छा मानी जाएगी जो आत्ता में विद्यमान इच्छा वो हमने अर्थित कहा किया अर्थ में पद में नहीं स्वपद कब आया ये? स्व अर्थ उसके बोधक जो पद अर्थ है घट वस्तु उसका बोधक पद हो गया घटा किसने बोला वो आपके श्रोतरी श्रोता के काम में पड़ गया तो अन्योन विषय आकांक्षा जनकत्वेना वो अर्थो ने क्या किया जो पद के जो पद अंदर गए सुन करके वो प्रत्येक पद का अर्थ निकला कुछ ना कुछ आपने जो भी समझा और वो अर्थ परस्पर क्या है अनुय होने के लिए आत्मा के इच्छा को जगाते अन्योन्य विषय आकांक्षा जनकत्व अन्योन्य विषय अन्वय करने की अन्वय करने की इच्छा आपके आत्मा के अंदर ये अर्थ ही जगाते तो साकांश क्ष इसलिए पहले अर्थ को हम क्या कहेंगे साकांश है और उस अर्थ के द्वारा हम क्या करेंगे अभी? पदानि अपि प्रतिपादन करने वाले जो पद है उन पदों को भी हम साका औपचारिक कथन कर देते हैं यदा अत दूसरे पक्षों में पदानी ये वह अर्थान प्रतिपाद्य अर्थांत विषय आकांक्षा जनक उपचार ऐसे भी क्या पद ही क्या किये? अपने अर्थों को बोध कराते हुए अन्य अर्थों के साथ अनवय करने की इच्छा जागृत कर ली पदों को एक कर्तना मान लो आकांक्षा का जनक कौन है पहले पक्ष में अर्थ को जनक बाना अगर दूसरे पक्ष में पद ही जनक कर रहे हैं उत्पन्न कर रहे हैं आकांक्षा को आत्मा में कैसा कर रहे हैं वो अर्थ के माध्यम से कर्तृत्व तो आ गया पद में जनकत्व तो आ गया पद में वही करे पदानी एवं अर्थान प्रतिपाद्य कैसे करेंगे वो अपने अपने अर्थों को प्रतिपादन करके तत्पश्चात प्रतिपाद्य अर्थों को प्रतिपाद्यार्थान्तर विषय आकांक्षा प्रतिपाद्य अपने अर्थों को दूसरे पद के तरफ प्रतिपाद्य जो अर्थांतर के विषय के साथ आकांक्षा जनक आनी आकांक्षा के जनक कौन होंगे पद होंगे इस इति तब उच्चन्ते जब अर्थ को प्रस्तुत किया तब आत्मा इस अर्थ को एक पद के अर्थ को दूसरे पद के अर्थ के साथ जो है अनवय होने के लिए इन अर्थों ने ही आत्माग्रहित इच्छा जगा दिया ऐसा मान सकते हैं रख पद जो है स्वार्थन करने के माध्यम से उस आत्मा में पद ही इच्छा को जगा रहे हैं ऐसा भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है चाहे अर्थ ही आकांक्षा हो चाहे पद आकांक्षा जनक हो ये बात तो पक्का है न अर्थ में आकांक्षा है न पद में आकांक्षा है जो भी है वो आत्मा में है आत्मा में आकांक्षा हो पद में अथवा अर्थ में औपचारिक प्रयोग गौण प्रयोग कर लिया जाएगा और कहा जाएगा है अथवा पद हीं अथवाका सकते हैं उत्तरे उस बात को मन में रख के भूल में कह दिया गया कि जो पदों का परस्पर आकांक्षा न होने से यह वाक्य नहीं है आकांक्षा बार न वाक्य लिखा था एवं अर्थात आकांक्षा परस्पर योग्य इसी प्रकार स्तर से दोनों पक्ष ले लो पद अथवा अर्थ साकांक्ष माने जाएंगे और परस्पर अन्वय के योग्य हो जाएंगे तद द्वारे ना पदा इति परस्पर और अर्थ द्वारा पदों में भी परस्पर अन्वय करने की योग्यता आ जाती है ऐसा मान लिया जाएगा यही यहां कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से आकांक्षा है उसी प्रकार योग्यता भी योग्यता जो है अर्थ का रहता कहा अर्थ में रहता है पद का धर्म नहीं है अर्थ का धर्म है अब इन तीनों में देखिए बड़ी वक्षणता है विचित्रता आप तीन चीज माने हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधि सन्निधि तो पदगत है सन्निधि तो पदगत धर्म है क्यों पदों को उच्चारण उच्चारण अविलंबता का न सन्निधि है तो उच्चारण किसे कर रहे हैं आप पद का इसलिए सन्निधि पद धर्म है ठीक है।, है और योग्यता अर्थ का धर्म है योग्यता अर्थ का धर्म है और आकांक्षा न पद का है ना अर्थ का है वो आत्मा का धर्म अत आकांक्षा औपचारिक रूपेणा पद में माना गया और अर्थ में भी मान सकते हो योग्यता जो तो अर्थ का धर्म है पद में था नहीं योग्यता भी पद में जो आया है वह औपचारिक क्योंकि अग्नि पद से अयोग्य का हो गया अग्नि ना सिंचती इस वाक्य में अग्नि सिंचन का साधन है करण है ये बोल रहे हैं कौन सा अग्नि अग्नि रूपी अर्थ को ले रहे हो अग्नि रूपी पद को किसको लोग अर्थ को ही अर्थ में ही योग्यता का चिंतन होगा ना ये सिंचन की योग्य है या नहीं है पद में देखी जाएगी क्या और गो नो ई जो लिख रहे हो ये पद में योग्यता देखी जाएगी ये सिंचन करने योग्य है या नहीं hmm. पद में नहीं देखा जाता है पत्र तो पुस्तक में लिखा जा रहा है लिपि पद हो रहा है इसमें सिंचन करने योग्य है या नहीं तो थोड़े देखा जाएगा या अपने जल लिख देंगे तो गिर हो जाएगा है? नहीं हो ना इसे पद में योग्यता नहीं होती है योग्यता तो अर्थ का धर्म है अच्छा देखो पद में आकांक्षा भी औपचारिक हो गया योग्यता भी औपचारिक हो गया एक उत्तरार्थ में ना जो आ गया ना एवं अर्था सा परस्पर अन्वय योग्य योग्यता में आ गया और स्वयं ही बिना औपचारिक प्रयोग किया अर्थ तो खुद का धर्म है वो योग्यता किसी अर्थों में ही स्वयं परस्पर अन्वय करने की योग्यता होती है लेकिन तद्वार पदों में भी इति ऐसा उपचारित कथन किया जाता है तुन्तु और का मामला एक अविल्बेन उच्चारी तत्व तत्व साक्षाद पदेश ना साक्षात पद में ही रहेगा क्यों एक व्यक्ति के द्वारा एक नहीं वुंसा सन्नी तत्व पदा नाम एक नहीं वुंसा अविलंब उत्तम एक पुरुष के द्वारा अविलंब पर्व उच्चारण करने का नाम ही सन्निधि होता है तत्व साक्षात है उपदेश संभव और साक्षात पद में संभव है इसलिए किसी अर्थ द्वारा किसी अन्य परंपरा से परम्परा को लाने की जरूरत नहीं है तेना अयम अर्थ इतने विचार करने का तात्पर्य क्या हुआ इसलिए वाक्य का लक्षण निष्कृष लक्षण बनाएंगे अर्थ प्रतिपादन द्वारा विषयां विषयां, वा श्रोत पदातर विषयाता प्रतीयमस्पर अन्वय पदानां, समूह वाक्य आकांक्षा जनयता पदा नां, होगा और अर्थ प्रतिपाद का नाम पदा नाम संता पदा नाम समूह आपने पद समूह वाक्यम कहा कैसा पद कहा आपने जिसमें आकांक्षा विशिष्ट हो आकांक्षा भी कैसा हो वो भी जोड़ दिया उन्होंने अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोता के अंदर पदांतर विषयाम अर्थांतर विषयाम वा आकांक्षा आकांक्षा उत्पन्न करता हुआ पदों का समूह समझो और प्रतियमान योग्य योग्यता विशिष्ट मतलब प्रतीयमान परस्पर अन्वय योग्य प्रतिपादका नाम पद नाम समूह वाक्य नाम छात्र आकांक्षा की व्याख्या जोड़ दिया इसमें और योग्यता भी जोड़ दिया और सन्नीत स्पष्टता इसलिए जोड़ानी सनिहिता नाम कह दिया पदनाम समूह वाक्यम भवती फते वो पदार्थ साक्षात धर्म है और आकांक्षा चेतन का धर्म है और जो सन्निधि पद का धर्म है पदमचा पद क्या है पद समूह का नाम वाक्य बता दिया और पद में तीन धर्म बताया अपने आकांक्षा दो सौ औपचारिक एक साक्षात है ठीक है मान लिया लेकिन अब पद क्या किया पद किसको कहते करते सप्तिक पदम है तो व्याकरण की बात है है ना? कोई यहां लक्षण नहीं घटेगा वर्ण समूह पदम वर्णों के समूह एक अर्थ विशेष विशिष्ट वर्ण समूह का नाम पद समूह एक ज्ञान विषय भाव समूह भी कैसा होना चाहिए नहीं तो कपटता बोल दिया आपने ये एक समूह है वर्ण समूह है जब जबरदस्त वर्ण समूह है यानी उन वर्ण समूह को ना लो समूह कैसा हो जो एक ज्ञान विषय बाबा एक ज्ञान का विषय होने की सामर्थ्य वाला ऐसे वर्ण समूह का नाम ही पद पद के लक्ष्य में प्रयुक्त समुदाय समूह शब्दकार कर दिया एक ज्ञान का विषय होना एवं जो वर्ण ना क्रमवत्तान आशूत्र विनाशकना समस्या यह भी है ना वर्ण जितना लंबा पद होगा उतना ही कठिनाई है छोटे-छोटे नाम हो तो दिक्कत नहीं होता है एक बार बोल तो सुन लेगा लिख देगा क्या नाम है राम जी हट लिख देगा क्या नाम है अरे क्या शां का नाम इतना लंबा छोड़ा बोलते हैं थोड़ा धीरे धीरे बोली शांति लिख देते हैं फिर धर्म फिर आगे आनंद अच्छा फिर पढ़ेगा वो इसे लंबे नाम तो एक साथ बोलेंगे तो लिख ही नहीं सकता दो बार बार पूछेगा कि वर्ण है ना इतने लंबा हो जाता अनेक वर्ण दिमाग बैठता नहीं आप लोग श्लोक बोलते आ, आ, आ, हैं ता हाँ हाँ करते क्यों करती सिर्फ करते हैं फिर दो चार वर्ण पकड़ लिया तो वो लिखने लग जाएंगे और आगे दो चार वर्ण पकड़े फिर लिखेंगे और चार चार वर्ण ही पढ़ने की योग्यता क्या करें क्षमता फायदा किया ही नहीं ना अभ्यास किया नहीं बचपन से कराया नहीं है हम लोगों को बचपन में डाल दिए टाइपिंग टाइपिंग टक टक टक करो डाल दिया वहां पर जूनियर है उधर फिर सीनियर फिर शॉर्ट हैंड कर लेते हैं इसलिए दिमाग ऐसा होता था वहां बोल रहे हैं लेक्चर था लिखते थे उधर देख रहे हैं उधर लिख रहे हैं फिर जाकर के कमरे में देखें क्या लिखा है तो फिर उसके आधार पर उसको विस्तार करेंगे उस इतनी लंबी आप बोलेंगे एक पंक्ति बने उसको दो शब्दों में लिख दिया जाएगा शॉर्ट में लिख लेते हैं उसको पाकि बना देख कर उसको शॉर्ट हैंड करते बुद्धि तेज हो जाता है सीखना पड़ता है सिखाया जाता है कोर्स होते हैं हम लोग कॉलेज लो में जाते थे लिख लेता कई बार एक बार एक मुसलमान था गुलाम अहमद नाम से एक लेक्चरार था वो पढ़ाता तो वो देखता था, था मेरे भाई क्या यूं देखता है कब इधर करता ही नहीं है और सब लोग इधर देखते इधर करते हैं फिर सार सार करके पूछते हैं फिर लिखते हैं और ये तो कुछ बोलता ही नहीं है वही पढ़ा रहा बैठा खड़ा बैठा सीधा यूँ करते रहता है क्या करता है फिर एक बार वो हर स्टेज होता था ना उसके ऊपर उसके क्या देखा उन्होंने उसको और उनको तुम क्या समझ में आने पढ़े ही नहीं अरे क्या है तुम लिखा है ये अरबी लिखा है कि क्या लिखा है उर्दू लिखा है क्या लिखा है तुम तो? उर्दू तो मैं भी समझता हूँ क्या है तुम लिखा है बोल रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगी हमें चीज कल लिख के लाएंगे जो आपने एक एक शब्द बोला ना वही का वही लिख के दूंगा अच्छा ऐसा नोट्स बना देखते हो दिखाओ पहले पुराने दिखा देते कल का लेक्चर है पढ़ लो आप तेरे दिमाग हर वाक्य एक, एक शौद रखा क्यों उनकी भी बोलते थे, थे, थे फ्लो फ्लो फ्लो फ्लो फ्लो फ्लो ऐसे बार बार एक एक उधर धुरा करके बोलते थे लिख दिया था उसको मैं जैसा बोलता हूं वैसे लिखा तो वही तो क्या कर दो बार लिखने के लिए ना आपने तो वर्तीन बार बोला है ना तो वो लिख दिया और फिर कल फैर जब बनाऊंगा और फैर में तो वर्तवर नहीं मिलेगी रफ है वर्क तो क्षमता आपके बढ़ाने के ऊपर है कितना यदि बचपन से ट्रेंड की जाए तो सब कुछ हो सकता है और किसी उम्र में भी हो सकता है तो निर्भर है आप कितने उसके लिए प्रयास करते हैं पहले आप टायर पंक्चर कर ले मेरा उम्र हो गया क्या होने वाले कुछ नहीं बुढ़्ढे हो गए पहले ही तुम फेल कर ले अपने बुद्धि को फेल कर लिया अब क्या करोगे अरे उत्साह बढ़ाओगे नहीं क्या हो गया सत्तर हो गए तब तो क्या हो गया हम कर लेंगे करने वाले करते हैं हमने देखा ना बुड्ढा बहत्तर तो उम्र में आके किया पड़ा तो कुछ भी नहीं आप लोगों से भी सब कम उम्र वाले हो एक अड़सठ उम्र में आया अभी आचार्य बैद्यनाथ धाम में पढ़ा रहा है वहां पर तो प्रेमांस बैद्यनाथ पढ़ा रहा रोता था कमरे में लगु याद नहीं हो सरस्वती का फोटो रखा था उसमें बैठ रो एक बार उसका इतना आवाज नीचे सुनाई गया मेरे कमरे तो में मैंने ऊपर गया तीन शर्ट के ऊपर कमरे वहाँ उसमें था देखा कान लगा कर गई इसी के उमरे से आवाज आ रही है फिर खटखटाया तो फिर पैर पड़े एकदम है स्वामी जी क्या करो आप बोलते हो रटो रटो ये तो दिमाग में जाता ही नहीं है ये बुढ़ापा बेकार है तो मैंने कहा पैसे मत बोलो बुढ़ापा बेकार नहीं बुढ़ापा बहुत कुछ काम हो सकता तो तुम लगे हो रो रहे हो तो सबसे कृपा हो जाए चिंता मतलब लगे रो ले लगे रहा। को आचार्य हो तो अब पढ़ा रहे लोग अड़सठ उम्र में आया वो, सरकारी नौकरी से अट्ठावन में रिटायर्ड हो गया 10 तो साल प्राइवेट में नौकरी की उसके बाद पत्नी से घुटकुट हुआ तब तो ने आया साधु बना उस उम्र में आगे साधु बंद करके पढ़ा और आज आचार्य मतलब चौरा चौरानवे पंचानवे की बात कह रहा हूं और उस उम्र कितनी हो गई होगी लगा लो अस्सी ऊपर। आदमी की संकल्प शक्ति होनी चाहिए और हिम्मत बांधो तो मन में मन कभी जवान ही रहता है। मन तो कभी बूढ़ा हुआ ही नहीं तो शरीर तो बुढ़ा हुआ है और शरीर तो पढ़ने की चीज है नहीं पढ़ता है क्या शरीर पढ़ेगा कौन मन बुद्धि और कभी जवान जवान ही रह जाता है कभी बूढ़े तो होते नहीं मन बुद्धि किसी का मन बुद्धि बुढ़्ढा हुआ तो बता दे मैं दिखा देता हूं उसकी मन बुद्धि बुढ़्ढा कभी नहीं हो सकता सिद्ध कर दिखा दूंगा उनमें जवानी रहती है मन बुद्धि शरीर क्यों बुढ्ढा हो जाता है और पढ़ना आपने मन बुद्धि से ही पढ़ना है शरीर से तो पढ़ना है नहीं इसलिए किसी भी अवस्था में हो सकती है मन लगाने की बात कहना है ये जो वर्ण है ना हमारे बुद्धि में एक साथ तो खड़े हो नहीं सकते लंबे नाम हो लंबे लंबे वाक्यों फिर तो और कठिन हो जाता है भाई देवच वर्णना क्रम बचन आशुत्र विनाशित वर्ण क्योंकि कैसे है वो शीघ्र ही विनाश हो जाते कान में पड़ा अगले बार खत्म उसके बाद अब कितने वर्ण पढ़ रहे हैं खड़ा खट खड़ा सुनाए जा रहे हैं तो सुनते जा रहे हैं अब वर्ण पढ़े जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं नष्ट हो जा रहे, जा रहे। हो रहा है तो तो हैं वाक्य का अर्थ था मन कितने तेजी से पकड़ रहा है सब वर्णों को पकड़ता है वर्णों का प्रसन्वय कर लेता है पद बना लेता है पद से अर्थ भी करता है अर्थों का भी प्रसन्वय कर लेता है वाक्य ज्ञान कर ले रहा है मन की क्षमता है वही कहते वर्ण कैसे है क्रम से बोले जा रहे हैं किंतु वो सारे वर्ण आपके दिमाग में बैठे हुए नहीं रहते हैं वर्ण वर्ण तो नष्ट हो जाते हैं उसके संस्कार रहते हैं हर वर्ण जो सुना होगा संस्कार है संस्कार में नहीं रह गया फिर आप तब क्या बोलोगे हाँ दोबारा बोलिए कि उसके संस्कार भी नहीं रह गया ना वर्ण क्या खत्म वर्ण तो मर गया उसके संस्कार भी नहीं रहा इसे आपको दोबारा सुनना पड़ता है दोबारा बोलिए कहना पड़ता है वही करें आशुत्र विनाशियों ने एकदा अनेक वर्ण अनुभव असंभव एक क्षण में अनेक वर्णों का एक साथ अनुभव करना असंभव है पूर्व पूर्व वर्ण अवर्णान अनुभूय अंतिम वर्ण श्रवण काल पूर्व पूर्व वर्णों का अनुभव करते जाता है अंतिम वर्ण जब सुनाई देता है तब उससे पूर्व सारे वर्णों के संस्कार एक साथ अंतिम वर्ण के श्रवण काल में उपस्थित होते हैं तो उस पद का ज्ञान देता है अंत्यवर्ण श्रवण काले पूर्व पर वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहकृत अंत्य वर्ण संबंधे पद वित्पादन समय ग्रह अनुग्रहित पद का उत्पादन समय के ग्रहण काल में से अनुग्रहित होकर के श्रोत्रेक दैव सदसा वर्ण अवगाहिनी पद के द्वारा एक काल में और माने कुछ विद्यमान है, कुछ नष्ट हो चुके हैं ऐसे अनेक के द्वारा वगाही पद को उत्पन्न किया जाता है विज्ञानव ऐसा कैसा हो गया सहकारी कारणों की दृढ़ता के कारण से जैसे कि प्रतिविज्ञा में हुआ करता है प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष ही अतिता पूर्वावस्था स्वृत जैसे प्रत्यविज्ञा का प्रत्यक्ष होता है तो अतीत वस्तु भी पूर्व के अतीत काल विद्यमान की पूर्व अवस्था है वह भी आपके मन में स्मृत हो जाता है तथा पूर्व पूर्व पूर पद अनुभव जनित इसी प्रकार से जैसे अनेक वर्ण मिलके पदों की प्रतीति हुई जैसे पूर्व पूर्व पूर पद के संस्कार पूर्व पूर पूर पदों के अनुभव जनित जो संस्कार है अंत पद विषय नोत इंद्रियण अंत से है विषय जिसका एज्रोत इंद्र के द्वारा पदार्थ प्रति अनुग्रहित पदार्थों का जो अर्थ है पदों के अर्थ है उन अर्थों का परस्पर जो ज्ञान ज्ञान हुआ आपको उस ज्ञान से हो करके अनुग्रह होकर वाक्य प्रतीत है अनेक पदों के अंदर बुद्धिमान एक वाक्य का अर्थ को भी आप जान लेते हैं वाक्यम आप तरह से वाक्य का पूरा लक्षण ठीक ठीक समझा गया अब कहते हैं कौन से वाक्य प्रमाण है आप प्रयुक्तम तो ना ना आप नामक प्रमाणम भविष्य प्रमाणं भवति। जो वाक्य जब आप पुरुष प्रयुक्त हो आप पुरुष के द्वारा प्रयुक्त हो तभी उसको प्रमाण मानेंगे उसी को सच शब्द नामक भगवती उसको सच शब्द से भी कहा जाता है पंजाबियों में हरियाणा राजस्थान इस क्षेत्रों के लोगों में देखने को मिलता है आप जो भी बोलोगे महात्मा सदवचन मारे सतवचन मरा बोलते आपने भी देखा कुछ भी बोलिया अरे घर है घोड़ा है सदवचन मारा अरे नहीं भाई हमने गलती बोला था घड़ा एक घोड़ा ही है सदवचन मारा आप भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलोगे तो सदोचन ही करोगे वो हाथ बार तो तो आदमी नहीं है सदोचन महाराज मान है तो आप कुछ भी बोलिए उस पर वो दिमाग लगाएंगे ही आप गलत बोल रहे सही बोल रहे क्या बोल रहे हो आप जानिए आप क्योंकि आप जो बोलेंगे सदोचन क्योंकि वो आप पुरुष हैं आप उनके लिए आप तो आप बोले ऐसे एक विचित्र संस्कार वहां देखने को मिलता है बड़ा कमाल है कि उनका संस्कार भी आ गया संत के सामने जबान लड़ाना नहीं तो कुछ भी बोल तुम सेवा करता है सुनते रहो जो सही है वो चुपचाक ना। जो गलत बोल दिए तो छोड़ देना इन लड़ना रहे है महाराज आपने क्या बोल दिया गलत बोल दिया आपने ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है कुछ नहीं बोलना विचित्र संस्कार पंजाबी और हरियाणा में विशेष रूप में देखने को मिलता है जो वाक्य आपकृषन गएंगे हंडी को सर्वचन नहीं बोला दूसरा कोई बोलेगा तो लठा लेंगे जब हमको मनुष्य बोलता है मनुष्य नहीं बोलता को। मर्दे दिखा देंगे खोपड़ी फोड़ करके तैयार हो जाएगा लठक जाने तेना हो कदर कि गुरुनाथ ने बहुत सम्मान किया को कैसे किया एक बार एक बार धोबी धोबी अपने कपड़ा के ला रहा था तो दिमाग में पूछा तो महात्मा का कपड़ा मैंने धोया है तो इसको नीचे रखना ठीक नहीं था गृह कपड़ों के बीच में नीचे नहीं थी तो सारे कपड़ों को पहले गाद दिया लादने के बाद अच्छा कपड़ा ऊपर डाल दिया अपने अपना जो पास रहता है वो फिर उसके ऊपर उसने साधु का कपड़ा रख दिया आ, वो देख लिया गुरु नानक साहब जब आ रहा था गजा वो गजा के समय प्रणाम कर धन्य है आज इस पर भी लाल लद गया ये धन्य हो गया तो वो जो गदा ले जाए ले जा रहे धोबी उसके देख रहे नानक साहब उन्हें अरे भाई हम इसको नहीं प्रणाम कर रहे तो ये जो वस्तु है ना वो एक संस्कार लोगों जब उन्होंने ऐसे करा है गधा ने वस्त्र पहना ये तो तो आदमी आदमी पहन पहन रखा है, भले है तो पहन, पहन रखा है है है भले जैसी दिख रहा प्रणाम कर लेना चाहिए। वो एक संस्कार आजकल वो अकाल फकाल अखाली फकाली हो गए ना सरदारी गड़बड़ा रहे हैं खत्म करो काटो संपत्ति हड़पो सब लगे हुए बदनाम करो जेल भेज दो और संपत्ति हड़पने के लिए ये सब साधु महापौदासी संप्रदाय सन्यासी से भगाने के लगे पंजाब फिर आम जनता में सदवचन जो बात है वो अभी भी है फलंतु तु अश्य वाक्य ज्ञान फल क्या है इसका वाक्यार्थ ज्ञान हो नहीं फल है तच्चेत शब्द लक्षण प्रमाणम लोके वेदे समान वह शब्द रूपा जो प्रमाण है चाहे लोक में हो चाहे वेद में हो दोनों ही बराबरी है फर्क क्या है लोक के तो लोकित हो लोक में यह विशेष है जो कोई भी जो भी वाक्य बोल रहा है सब के सब को प्रमाण नहीं मानना क्यों लोक के तो अयम विशेष हो यह कष्ट देव आप तो न सर्व कोई कोई एकाध्यापन कर रहे हैं जानकर यह कष्ट देव जो कोई एकाद आदमी होता है दुनिया में जो आप्त होता है, कि ना, खोपड़ी बहुत तेज होते नहीं कह वो जानते हैं माँ बाप भी कभी आप्त नहीं होता ये जो गुर लोग गुरु लोग हैं, गुरु के बाजार ये भी कभी आप्त नहीं होते इसलिए एक वचन प्रई कोई कोई एकाद होता है आप गुरु जो सभी अपने स्वार्थ में प्रवृत्त हुए ना वो आप ये साथ मीठे मीठे जो बोल रहे हैं मां बोल रही है बाप बोल रहा है भाई बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा रहा है, गुरु बोल है, कोई भी बोलता है वो अपने मतलब अपना उल्लू को सीधा करने में लगा रहता है उनका अपने स्वार्थ से कर रहे हैं मुख्य रूप में न स्वार्थ ही प्रेरक बना हुआ है निस्वार्थ जो है किसी को मार्गदर्शन देना कथन करना बहुत ही कम है हर जगह स्वार्थ छिपा रहता है हम देखते हैं जो लोग लाते भी दूसरों को वो बीच में जो होते वो हमारी वृत्ति में बिगाड़ने की कोशिश करते एक बार अभी तो महाराज कितना दिया उसने पूछ लिया बाद फोन पे जिसने लाया था तो दूसरे ज्योतिष के लिए वो कुछ चढ़ा गया और जाने के बाद वहा खराब कर रहा है सौ दिया रेट तो कम दिया उसने पांच सौ देना चाहिए तो मैं चार सौ दिलाऊंगा गड़गड़ता ना मामला काम खराब गृत्ति खराब कर रहा है ना हमारी चित्ती को खराब कर रहा करवा हमने कहा भाई समझ गया उसको दी। मैंने गया जो दिया क्या हमने नहीं में डाल दिया उधर को दिया खर्च करने हमें नहीं मालूम अच्छा तो कोई बात अगले बार ध्यान रखना तो या तो उसके अंदर एक और स्वार्थ हो गया तो वो कमीशन चाहता होगा एक कारण होगा यदि हजार रुपया तो मेरे को बारह सौ दो सौ दे दो हम लाए ना पेट्रोल खर्च करके कुछ नो शैतानी है उसका पीछे पूछ नहीं तो क्या पूछा उसने इस तरह से लोगों की वृत्ति ऐसा है ये उसके भला के लिए लाया होता तो पूछता क्यों यदि अपने मित्र का भला के लिए लाया है एक तुमसे पूछने क्या मेरे मित्र ने कितना दिया कितने नहीं दिया तेरे को क्या लेने देना उसे भाई इसका तो कहीं ना कहीं पेट में बाप है कुछ न कुछ तो इसलिए सारी चीजें विचार व्यवहार में बहुत छात्र जो कहते हैं व्यवहार के में सुधारने के लिए तो बोल रहे हैं ना क्यों कहा कोई कोई आप पुरुष होता है जिसके वचन प्रामाणिक होता है क्योंकि हर व्यक्ति का हर प्रवृत्ति का पीछे अगर वचन किया हर प्रवृत्ति का पीछे स्वार्थ नहीं तो लोग में है, रहा है, है। नहीं? तो व्यवहार से ज्ञान हो जाता है ज्ञान हो जाता है अभ्यास करते करते कहते करते जाने वाली बात है सब समझ में आ जाता है आदमी आते वक्त समझ में आता है किस दृष्टि से आ रहा है, है। कई बार सोचते हैं हमें भी पता लग भी जाता है, तो है। सुधर जाएगा एक वो भले वो गड़बड़ करके चला जाए तो ये यह सोचे हमारा क्या बिगाड़ा उसने कोई ऋणानुपं लेन देन बागी ये चीजें होती समझने की बात इसलिए है कि आप तक तो आना है तो कितना कठिन कर दिया अंचित लौकिक वाक्य प्रमाण इसे थोड़े से ही लौकिक वाक्य प्रामाणिक होते हैं सभी लौकिक वाक्य प्रामाणिक नहीं होते आपने देखने क्या इतने दर्शन शास्त्र कौन से ऋषि के वचन प्रमाण हैं? कौन से ऋषि के वचन प्रमाण मान जब ऋषियों के वचन में प्रामिकता में ही संशय आ रहा है विविधता और भिन्नता और विरोध के कारण से तो आम आदमी के वचन में करोगे? कहा इसलिए सारी बात ध्यान रखेंगे तो पता लग जाए ऋषियों के वचन में संशय हो गया इस तरह के बात उठ रही है तो आम आदमी के वचन में माँ बाप के वचन में के वचन में क्या मान्यता कि व्यवहार करना है तो के जन्म दिए हैं चलो उनको मानना श्रुति ने भी कह मातृदेव व पितृदेव व आचार्य देव इसे सम्मान देना है सेवा करना हमारा कर्तव्य हम अपना कर्तव्य नहीं माना भाग्य प्रमाण मान के करना मूर्खता है प्रामाणिकता नहीं रखो कर्तव्य का पान करो अपना कर्तव्य उनके प्रति जो है वो पाप अतः वाक्य अत किंचितिदिक यद्तवक् जो आृ वैग वेदे तो पर आहेशत वेद किसके दरकृत है जो परम आपने आप तो से वाक्य प्रमाणी सर्वशिव आपक्य वहां का वो वा हरेक वाक्य ही जितने भी वाक्य सभी के सभी आपने के नाते संपूर्ण वेद का हर एक शब्द हरेक अक्षर प्रामाणिक समझना चाहिए जो